C I E T N C E R T दोरा प्रस्तुद है ये कारेक्रम आओ तुक मिलाएं आज का शब्द है पानी तो बच्चो आज फिर हो जाए हो जाए तुक मिलाएं मिलाएं शुरू करेगा बोलो बोलो आ, मैं शुरू करूं या कोई और शुरू करेगा बोलो कौन शुरू करेगा आ, अरे मोरू तुम हां हां जरूर जरूर बोलो मेरे पास कॉपी है मेरे पास बैग है मेरे पास खाना है अरे सब मेरे पास कॉपी है बैग है ऐसा ही क्यों बना रहे हैं <laughs> हम चलो कोई बात नहीं हम ऐसे ही एक तुक मिलाएंगे तो शुरू करते हैं मोनू तुम फिर से शुरू करो न, मैं दूसरा बनाऊंगा मेरे पास पानी है आ, अब इसके आगे कौन बनाएगा मैं मैं, मैं, मैं हां तुम बनाओ गुड़िया मेरे घर में नानी है <laughs> मेरे घर में नानी है और और कौन बनाएगा बताओ मैं बोलू दीदी हां हां बिल्कुल बोलो मुझे टॉफी लानी है वाह ये तो बहुत अच्छा है मैं बोलू दीदी हां जी आप भी बोलिए मुझे टॉफी खानी है आ बिल्कुल ठीक भाई टॉफी लाएंगे तभी तो टॉफी खाएंगे वैसे एक बात बताऊं टॉफी तो मुझे भी खानी है हम हां तो क्या था मेरे पास पानी है मेरे घर में नानी है मुझे टॉफी लानी है मुझे टॉफी खानी है बिल्कुल <laughs> बिल्कुल दीदी क्या ऐसा हो सकता है टॉफी लाई मेरी नानी हां हो सकता है टॉफी लाई मेरी नानी खा गए उसको राजा रानी <laughs> वाह वाह वाह नानी टॉफी लाई और राजा रानी उसको खा गए फिर क्या हुआ टॉफी खाकर पिया पानी शाबाश बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलो इसको दोहराते हैं ठीक है ठीक है, है, है, है मेरे पास पानी है मेरे पास पानी है मेरे घर में नानी है मेरे घर में नानी है मुझे टॉफी लानी है <णते> मुझे एक टॉफी लानी है मुझे <णते> टॉफी खानी है मुझे <णते> टॉफी खानी <खाँए> है टॉफी लाई मेरी नानी टॉफी लाई मेरी <णते> नानी खा <खागे> गए उसको राजा रानी <णते> खा <खागे> गए उसको राजा रानी <णते> टॉफी खाकर पिया पानी टॉफी खाकर पिया पानी टॉफी खाकर पिया पानी टॉफी खाकर पिया पानी टॉफी खाकर पिया पानी आओ तुख मिलाएं अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आज का शब्द था पानी कलाकार नयम अख्तर और बच्चे ध्वनिंकन बटीला लिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी